संवेदनाओं के, के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सिंहासन बत्तीसी की कथा चित्रलेखा एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग सादी की हुई अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर थरी को सौंपकर, वह अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा ब्राह्मण ने उस फल को अपनी ब्राह्मणी को दे दिया ब्राह्मणी ने उससे कहा इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया रानी की दोस्ती शहर के कोतवाल से थी रानी ने वह फल शहर के कोतवाल को दे दिया कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था वह फल वेश्या के यहाँ पहुँचा कि अगर मैं अमर हो जाऊंगी तो बराबर पाप करती रहूंगी अच्छा होगा कि मैं यह फल राजा को दे दू वह जिएगा तो लाखों का भला, भला करेगा यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया फल को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया उसे सब भेद मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ उसे दुनिया बेकार लगने लगी एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राज छोड़कर घर से निकल गया राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक देव भेज दिया उधर जब राजा विक्रमादित्य का योग पूरा हुआ तो वह राज्य वापस लौटे देव ने उन्हें रोका विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सारा हाल बताया विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया फिर भी देव ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और बोला तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो दोनों में लड़ाई हुई विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया देव बोला तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ राजा ने पूछा कैसे देव बोला इस नगरी में एक तेली और एक, एक कुम्हार तुम्हें मारने, मारने की फिराक में है, तेली पाताल में राज, राज करता है, है। और कुम्हार योगी बना, बना जंगल में तपस्या करता है दोनों चाहते हैं कि वे तुम्हें तुम्हे मारकर तीनों लोगों का राज करें। योगी ने चालाकी से तेली को अपने वश में कर लिया है और वह अब सिरस, अब सिरस के, के पेड़ पर रहता है एक दिन योगी तुम्हें बुलाएगा और छल करके ले जाएगा जब वह देवी को दंडवत करने को कहे तो तुम कह देना कि मैं राजा हूँ दंडवत करना नहीं जानता। तुम बताओ कि कैसे करेगा योगी जैसे ही सिर झुकाए तुम ठंडे से उसका सिर काट देना फिर उसे और तेली को सिरस के पेड़ से उतारकर देवी के आगे खोलते तेल के कड़ाह में डाल देना राजा ने ऐसा ही किया इससे देवी प्रसन्न हुई और उसने दो वीर उनके साथ भेज दिए राजा अपने घर वापस आए और राज करने लगे दोनों दो वीर राजा के वश में रहे और उनकी मदद से राजा ने आगे जाकर बड़े बड़े काम किए इतना कहकर पुतली बोली राजन क्या तुम में इतनी योग्यता है तुम जैसे करोड़ों राजा इस भूमि पर हो गए हैं। दूसरा दिन भी इसी तरह चला गया तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, कहा hey राजन ये क्या करते हो पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो तब सिंह पर बैठना राजा ने पूछा विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे पुतली ने कहा लो सुनो मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाती हूँ अभी आप सुन रहे थे सिंहसन बत्तीसी की